लेकर हम व्यंजन आए सबके मन को जो भाई नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत नमस्कार सुंदरी की रसोई में आपका स्वागत है जैसा कि हमने वादा किया था हम आज आपके पास दो तरह की चटनियां लेकर के आए हैं पहले है टोमेटो पाचाड़ी पचड़ी मतलब चटनी तो टोमेटो पचड़ी एक और टोमेटोर पचड़ी ये दो ये दूसरी है मगर पहले टोमेटो पचड़ी की बात करें फिर आगे चलते हैं तो साहब ऐसा करिए कि आधा किलो टमाटर ले लीजिए देखिए चटनी है मैं इसलिए इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि वो चटनी आप कितनी बनाना चाहेंगे आप आधा किलो बनाइए एक किलो बनाइए आपकी मर्जी है मगर हम जो रेसिपी में आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं उनमें आ, इस आधा किलो के हिसाब से बता रहे हैं ठीक है ये आपकी मर्जी है कि आप कितना लेना चाहते हैं तो साहब आधा किलो टमाटर की चटनी मतलब सॉरी आधा किलो टमाटर लेकर उसकी चटनी बनाने के लिए आपको चार चम्मच मिर्ची चाहिए देखिए यहाँ पर चार चम्मच मिर्ची जो हमने बताई वो इसलिए कि ये एक स्पेसिफिक मिर्ची खाने वालों के हिसाब से है अगर आप मिर्ची कम खाते हैं या आपको ज्यादा मिर्ची पसंद नहीं है तो आप कम कर दीजिए ना मिर्ची तो वो मिर्ची ले लीजिए पिसी हुई उसके बाद मगर यहाँ पर तेल तो आपको चाहिए होगा भाई चटनी के लिए आपको तेल चाहिए यहाँ पर छ चम्मच तेल नींबू के साइज़ का इमली का पेस्ट और नमक हमेशा की तरह स्वाद के हिसाब से एक चुटकी हिन्द और लहसुन आपको चाहिए लहसुन यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि लहसुन जो है उसकी कम से कम 10 गलियाँ बड़ी बड़ी वो लीजिए और यहाँ पर आपको लहसुन जो है ना उसका इस्तेमाल करना ही है बिकॉज इस चटनी में जो स्वाद है उसमें लहसुन एक बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है ठीक है दो लाल मिर्च खड़ी हुई वो चाहिए आपको अब साहब टमाटर को चार टुकड़ों में काट लीजिए मैं यहां पर चार टुकड़े इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें टमाटर पीसना है तो आप चार टुकड़ों में काटिए या आधा आधा काट लीजिए आपकी मर्जी है क्योंकि मुझे तो इसे ग्राइंड करना ही है जब आप टमाटर ग्राइंड करेंगे ना तो इसके साथ में इमली और गुड़ मिला लीजिए तो टमाटर इमली और गुड़ एक साथ मिला लीजिए उसमें नमक भी डाल दीजिए और उसको अलग रख लीजिए अब कड़ाई में तेल ले लीजिए उसके बाद उसमें आपको दो लाल मिर्च जो आपने ली है ना वो डाल दीजिए लहसुन डाल दीजिए हींग डाल दीजिए उसे निकाल जब तड़का तैयार हो जाए उसे अलग रख लीजिए उसके बाद जो टमाटर आपने पीसा है ना, उसको थोड़े से तेल में एक कढ़ाई में पकाना है यहाँ पर मतलब तरीका तो वही हुआ ना कढ़ाई में तेल डालिए उसके ऊपर से वो पिसा हुआ टमाटर डाल दीजिए तो इसको कब तक पकाना है आपको देखिए यहां पर आपको एक सावधानी की बात बता दूं कि हम जो टमाटर पका रहे हैं ना वो सिर्फ इसलिए पका रहे हैं कि टमाटर में से कच्चेपन की स्मेल खत्म हो जाए और ये टमाटर पकाते समय कूदेगा मतलब कड़ाही से बाहर कूदने की कोशिश करेगा तो भैया इसको अगर आप ढक कर पकाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी बीच बीच में देखते रहिए और लो फ्लेम पर इसे पकाइए अब पहचान क्या है कि भैया कब इसका जो है वो मतलब ये तैयार हो गया ये कैसे पता चलेगा ये ऐसे पता चलेगा कि टमाटर जो है उसका जो पेस्ट है ना वो तेल अलग हो जाएगा उससे आपको तेल अलग से ऊपर दिखाई पड़ने लगेगा ठीक है अब जब आपका ये टमाटर पक गया तो क्या करिए इस टमाटर में पहले अपना तड़का डालिए और जो मिर्ची यानी जितनी भी मिर्ची आपको डालनी थी वो मिर्ची इसमें डाल दीजिए मगर ये काम पकने के बाद करना है क्योंकि अगर आपने मिर्ची पहले ले ली यानी पीसी हुई मिर्च को अगर आप तेल में डाल के फ्राई करने की भूनने की कोशिश करेंगे तो दो बातें होंगी पहली बात तो ये कि मिर्च के जलने से जो धुआं उठेगा उससे आपको खांसी आएगी बहुत ही अनप्लेजेंट सी बात होगी दूसरी बात यह कि वो मिर्च जल सकती है यानी जल जाएगी बिकॉज मिर्च जो है बहुत आसानी से जल जाती है और अगर मिर्च जल गई ना तो उसका स्वाद साहब बेकार हो जाएगा कड़वापन उसमें जो है वो तो कड़वा तो रहेगा साथ में थोड़ा कसैलापन भी आ जाएगा तो साहब ये आपकी चटनी तैयार हो गई जिसमें आपने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की है मगर आपको जो स्वाद आएगा ना वो बेमिसाल है यह चटनी आप एक साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस चटनी में थोड़ा खट्टा मीठापन है तो साहब इसको स्नैक्स के साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है अब अगली चटनी हमारी आती है टोमेटो पेरुगु पचाड़ी। यहां पर पेरुगु का मतलब क्या होता है पेरुगू का मतलब होता है दही देखिए मैंने आपको पहले बताया है पिछले एपिसोड में कि पेरुगु यानी दही का इस्तेमाल हम जो आपको व्यंजन बता रहे हैं ना उनमें अक्सर होता है और साहब दही के खूबी क्या है देखिए दही तो बड़ी गुणवत्ता वाली चीज है दही में कहते हैं इतने गुण हैं जो दूध से एक नंबर ज्यादा निकल जाते है तो साहब यहां पर हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं अब देखिए दही का इस्तेमाल करते समय मैंने आपसे शायद पहले भी कहा है और अगर नहीं कहा है तो मैं कह दे रहा हूं या हो सकता है दोबारा कह रहा हूं देखिए दही को जब भी आप पकाने के लिए इस्तेमाल करें ना तो उसको हमेशा छन्नी से छान लीजिए दही को आप पूछेंगे ऐसा क्यों साहब ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं छन्नी से नहीं छानूँगा ना तो दही की गांठे पड़ जाती है सर ये गांठें कहां से आती है गांठे ऐसे आती हैं कि उस दही में जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं फैट होता है जब मैं छन्नी से निकालता हूं ना दही को तो वो फैट जो है वो मिक्स हो जाता है यानी कि वो फैट अलग से ग्रेन्यूलर फॉर्म में नहीं रहता है मगर अगर मैं दही को जैसे का तैसा यानी जैसा मैंने जमाया था वैसा ही डाल दूंगा तो वो फैट के ग्रेन्यूल्स आपकी डिश में आ जाएंगे स्वाद में तो कुछ बहुत अंतर नहीं पड़ेगा मगर देखने में फर्क पड़ेगा तो साहब चलिए अच्छा चलिए तो अभी हमको दही का इस्तेमाल करना है तो भैया जितने टमाटर हैं उतना दही यानी अगर पाव भर टमाटर हैं तो पाव भर दही आधा किलो टमाटर हैं तो आधा किलो दही मगर यहां पर एक बात आपको बता दूं कि ये अगेन ये चटनी है ना तो चटनी में आपको कोई क्वांटिटी नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से नहीं डिसाइड करनी है बल्कि आप कैसे उस चटनी को साइड डिश में सर्व करेंगे उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है तो अगर आपके पास बहुत सारी चटनियाँ हैं तो ज़्यादा चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं और अगर यही एक चटनी है तो बनाकर रख लीजिए अरे साहब आज नहीं इस्तेमाल होगी तो कल इस्तेमाल हो जाएगी तो साहब टमाटर ले लीजिए दही ले लीजिए हरी मिर्च ले लीजिए हरी मिर्च कितनी दो तीन चार आपकी मर्जी है जितनी मिर्च आप खाते हो और धनिया की पत्ती एक गड्डी धनिया देखिए गड्डी धनिया जो है ना ये कहना भी बड़ा आ, क्या कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि कहीं की गड्डियां जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं और कहीं पर गड्डियां बहुत बड़ी होती हैं तो धनिया अपने हिसाब से थोड़ी धनिया ले लीजिए क्योंकि धनिया का स्वाद चाहिए मुझे ठीक है और धनिया गार्निश के लिए भी इस्तेमाल होती है तो ध्यान रखिएगा कि गार्निश की धनिया या स्वाद की धनिया ये आपको ध्यान रखना है अच्छा तड़का बनाना है तो तड़के के लिए हमेशा की तरह दो चम्मच तेल तेल देखिए मैं हमेशा से यही कहता रहा हूं कि तेल जब आप डाल रहे हैं ना तो भाई ऐसा नहीं है कि दो चम्मच तेल पूरा किसी के पेट में चला जाएगा तेल अगर दो चम्मच का है तो दो चम्मच तेल इस्तेमाल करिए क्योंकि आपका जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो तेल से बनेगा मसाले से फ्लेवर प्रोफाइल तेल में जाता है और खाने में जो प्रोफाइल जाता है वो तेल से जाता है तो अगर आप कहिए कि नहीं साहब मैं तो आधे चम्मच तेल में बनाऊंगा ठीक है बहुत अच्छी बात है बनाइए मगर तब उसके बाद ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि फ्लेवर प्रोफाइल वही रहेगा जो दो चम्मच तेल में आता क्योंकि ऑब्वियसली फ्लेवर कम हो जाएगा ठीक है तो साहब ये ध्यान में रख के आपको मैं बता रहा हूं कि दो चम्मच तेल मेरा प्रेस्क्रिप्शन है और बाकी तो फिर आप अकलमंद हैं जानते हैं कैसे इस्तेमाल करना है अब अगर आपने दो चम्मच तेल लिया है तो चौथाई चम्मच राई ले लीजिए देखिए राई की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि राई हमारी जो हम चटनी बनाने जा रहे हैं ना उसमें खटास ऐड करेगी उसके बाद दो लाल मिर्ची और हींग एक चुटकी कढ़ाई में तेल डालिए राई डालिए मिर्च डालिए हींग डालिए और साहब जो टमाटर है ना वो डालने अच्छा टमाटर कैसे डालने हैं ये टमाटर आपने यहां पर जो डालने हैं वही पुराना हिसाब टमाटर पीस लीजिएगा अच्छा यहां पर आपको शायद मैंने पिछली बार नहीं कहा टमाटर पीसने के बाद उसको छन्नी से अवश्य छान लेना चाहिए क्यों छन्नी से छान लेना चाहिए जिससे कि टमाटर के जो बीज और छिलके हैं ना वो अलग हो जाए और अगर आपके टमाटर ऐसे हैं जो इतने मुलायम हैं कि आपको लगता है कि उनके छिलके और बीज को निकालने की या हटाने की ज़रूरत नहीं है तो मत करिए ऐसा मगर मेरे ख्याल से जो टमाटर आपको तैयार मिलते हैं ना वो छान लेना ही बेहतर होता है तो साहब टमाटर डाल दीजिए उस तेल में थोड़ा पकने दीजिए उसके बाद नमक और हल्दी डाल दीजिए उसके बाद उसको ढक लीजिए और पांच मिनट तक पकने दीजिए जैसा कि मैंने आपसे कहा यहां पर हमारा उद्देश्य क्या है टमाटर का कच्चापन निकाल देना ऑब्वियसली जैसा आप जानते हैं जब तेल अलग हो जाए उसका मतलब है कि कच्चापन निकल गया हमारा टमाटर तैयार है उसको ठंडा कर लीजिए अब यहां पर एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आप यहां पर पिसे हुए टमाटर मत डालिए आप काट के टमाटर सीधे पका लीजिए जैसे हम लोगों ने अभी किया और जब वो ठंडे हो जाए ना तब उसको पल्स ग्राइंड करिए पल्स ग्राइंड मतलब ऐसा ग्राइंड करिए कि एक सेकंड के लिए ग्राइंड करिए यानी उसका पूरा कूचा ना बना दीजिए पेस्ट मत बनाइए उसके बाद इसमें आप दही मिला दीजिए ऊपर से धनिया डाल दीजिए गार्निश के लिए और साहब ये चटनी चपाती पूरी या स्नैक्स के साथ बहुत ही मजे में खाई जा सकती है तो साहब ये हो गई हमारी टोमेटो पेरोगु पचागे तो आज के लिए इतना ही क्योंकि आज हमने दो चटनियां ट्राई की है ठीक है अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और नई चीज लेकर के और अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक नई सब्जी लेकर के थोड़ी स्वास्थ्य वर्धक भी सब्जी होगी साहब वो तो अगले हफ्ते का इंतजार करिए तब तक के लिए नमस्कार आपका धन्यवाद कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नरम कभी सख्त सख्त